श्रवण की आवृत्ति आवश्यक है करके इसे सुदृढ़ करने के लिए इस पर आक्षेप करके समाधान भाष्य में किया जा रहा है जो इस ग्रंथ का आक्षेपात्मक अंश था उसे पहले बता दिया गया और अत्र उच्चते इत्यादि से आक्षेप का समाधान किया जा रहा है जो निर्दोष चित्त वाला वेदांत अधिकारी है उसे सकृत अनुष्ठित श्रवण से ही अहम ब्रह्मास्म इत्याकारक बोध हो जाता है उसे तो बोधार्थ श्रवणादि आवृत्ति अनावश्यक है ये मानना सिद्धांतिक हमें भी इष्ट है लेकिन जो तत्वषादी वाक्यों से होने वाली अहम ब्रह्माष्टमी इत्याक परमा की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोषों से युक्त चित्त वाला है ऐसे दोष चित्त में जिसके विद्यमान हैं जिनकी निवृत्ति श्रवण मनन निधिध्यास से होनी है ऐसे दोष हैं प्रमाण विषयक संशय विपर्य जो श्रवण से निवृत्त होता है प्रमेय विषय को संशय मनन से निवृत्त होता है प्रमेय विषयक विपर्य निधिध्यासन से निवृत्त होता है और ये जो प्रमाण प्रमेय विषयक संशय विपर्य रूप प्रतिबंधक दोष है इनका मूल है अज्ञान तो अज्ञान निमित्तक यह साक्षात्कार की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष जिस अधिकारी के चित्त में विद्यमान है उस अधिकारी को इन दोषों की निवृत्ति के लिए श्रवणादि की आवृत्ति सार्थक है आवश्यक है इसे यस्तु न शक्नौती तम प्रति उपयुज्यते एवं आवृत्ति इत्यादि भाष्य वाक्य से भाष्यकार भगवान बता रहे हैं और ये जो प्रतिबद्ध चित्त वाले अधिकारी को श्रवणादि की आवृत्ति सार्थक है ये सिद्धांत है इसका ज्ञापक श्रुति वचन है छाण्य उपनिषद के छठे अध्याय में उपदेश का आवर्तन तत्त्वमसि तत्त्वमसि ऐसा यह ज्ञापन कर रहा है कि जब तक चित्त में अज्ञान से समुत्थित संशय विपर्य रूप प्रतिबंध विद्यमान रहते हैं तब तक तत्वशादी प्रमाणुसे अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारिका एकत्व विषयनी विषयिणी प्रमाणी होती हैं और श्रवणादि आवृत्ति से इन दोषों के निवृत्त होते ही प्रमा हो जाती हैं नौ बार उपदेश से जैसे ही प्रतिबंधक दोष श्वेत केतु के चित्त में से निवृत्त हुए श्वेत केतु को अहम ब्रह्माष्टमी ऐसा उपदेश हुआ तत्व में से ऐसा उपदेश हुआ अहम ब्रह्मास में ऐसा साक्षात्कार हुआ यह व्ञापक है कि श्वेत केतु के तरह प्रतिबंध से युक्त चित्त अधिकारी को श्रवणादि आवृत्ति आवश्यक है इस अर्थ का ऐसे बृहदारण्य में स्रोतव्य मंतव्य ये जो उपदेश की आवृत्ति है भी यही ज्ञापन करती हैं और ये जो कहा गया था पूर्व पक्ष के द्वारा कि तत्वमशी वाक्य एक बार सुनने से अहम ब्रह्माष्टमी बोध का उत्पादक नहीं बना यदि तो आवर्त्यमान तत्वशी वाक्य भी नहीं अहम ब्रह्माष्मी उपदेश अहम ब्रह्माष्टमी साक्षात्कार उत्पन्न करेगा उत्पन्न नहीं कर पाएगा ऐसा पूर्व पक्षी ने जो कहा था इसका अनुवाद करके सिद्धांतियों ने कहा कि नहीं शोषा ये जो दोष आपको लग रहा है यह ठीक नहीं है क्योंकि एक न्याय है सब विचारकों के द्वारा स्वीकृत नहीं दृष्टे अनुपन्नम नाम ये न्याय है और इससे बताया गया कि जो अनुभव से सिद्ध अर्थ है उसका अपलाप नहीं किया जा सकता जैसे लोक में देखा जाता है श, शब्द विषयणी प्रमा की उत्पत्ति में समर्थ जो स्रोत्रेंद्रिय है वह षडजादी स्वरों का विशेष ज्ञान जिसे नहीं है उसे शुरू में संशय युक्त षडजादी स्वरों का ज्ञान कराता है और वही षणजादी स्वरों का श्रवण बार बार होता है तो हो जाता है फिर संशय विपर्य रहित ज्ञान षणजादी स्वरों का प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है अनुभवात्मक ज्ञान हो जाता है यह सबका लौकिक लो, अनुभव है ऐसे तत्वमसी वाक्य भी सकृत श्रुत एकत्व तो विषयणी प्रमा का उत्पादन करने में समर्थ होने पर भी संशय विपर्य रहित तो प्रमा का उत्पादक नहीं बन पाता जब तक चित्त में दोष है तब तक, तक और जब श्रवणादि की आवृत्ति से चित्तगत वे प्रतिबंधक दोष निवृत्त होते हैं तो साक्षात्कार होता है इसलिए एक बार श्रवण से साक्षात्कार नहीं हुआ तो अनेकों बार श्रवण से भी साक्षात्कार नहीं होगा ये कहना अनुचित है ये यहां पर कहा गया <coughs> और ये जो अभी वाक्यम पदार्थ पदार्थस्य इत्यादि भाष्यवाक्य है इससे बताया जा रहा है कि तत्वशी वाक्यागत पद का लक्षार्थ, जिनका तत्वशी वाक्य अभेद बता रहा है तो वाक्यार्थ है, तत्तुम पद वाक्या पद के लक्षार्थ का अभेद ये तत्वमशी वाक्य अर्थ है और इस वाक्यर्थ ज्ञान के लिए जिनका अभेद तत्वमशी वाक्यार्थ है उन तत्पद लक्षार्थ को त्वमपद लक्षार्थ को जानना जरूरी है लेकिन वे तत्पद लक्ष्यार्थ त्वपद लक्षार्थ लक्षार जो है दुर्विज्ञ है दुर्बोध है और उनमें दुर्बोधत्व तो इसलिए है कि तद विषय अज्ञान से संशय विपर्य संभव है तत्पदार्थ के विषय में भी त्वम पद के लक्षार्थ के विषय में भी संशय विपर्य होता है और इस संशय विपर्य के कारण जब तक संशय विपर्य पदार्थ के विषय में रहेगा तो उनका अभेद रूप वाक्यर्थ समझ में नहीं आ पाएगा वाक्यार्थ विषय निप्रमा नहीं हो पाएगी इसे अभी तत्वसीक्यम तम पदार्थ से तत्पदार तत्पदार्थ भाव आचष्टे इत्यादि से कहा जा रहा है कि तत्वमसी वाक्य अपने में प्रयुक्त तोम पदार्थ में यानी जीव में तत्पदार्थ भाव यानि ब्रह्म रूपता का कथन कर रहा है ये बता रहा है जीवो ब्रह्म न अपर ये तत्वमसी वाक्यार्थ है यह तत्वसी वाक्यार्थ उसके समझ में आता है जिसे तत्पद का श्रुति के द्वारा बताया गया जो अर्थ है वो ठीक ठीक ज्ञात है और तुम पद का लक्षार्थ भी ठीक ठीक ज्ञात है उसे ही इस वाक्य के द्वारा बताया गया तुम पदार्थ का तत्पदार्थ भाव विषयक अनुभव होता है साक्षात्कार होता है तो कहा कि श्रुति जो तत्वमसी महावाक्य है इस महावाक्यस्थ तत्पदार्थ क्या है जिस तत्पदार्थ रूपता को तत्वमसी वाक्य तुम पदार्थ में बता रहा है तो वह तत्पदार्थ भी समझ में आना चाहिए ना? तो तत्पदार्थ समझाने के लिए कहा कि तत्वमसी वाक्यागत तत् सर्वनाम प्रकृत अर्थ का परामर्शक है प्रकृत अर्थ है सदैव सौम्य इदमग्रासित से बताया गया सत्पदार्थ ब्रह्म उसी को तदैचित यह वाक्य इक्षिता बता रहा है ईक्षण करता और तत्तेजो असृजित इत्यादि जगत का उत्पादक बता रहा सन्मुला सोम्य इमा सर्वा प्रजा सदायतना सत्प्रतिष्ठा यह बता रहा है कि जो प्रकृत पदार्थ ब्रह्म है वही जगत की उत्पत्ति स्थिति लय का कारण है वही कारण है और इस जगत के विवर्त उपादान कारण को तत्पद बता रहा है तत्पद के द्वारा उसे बताया जा रहा है और यही तत्वशी वाक्यांतर्गत पद तत्पद के द्वारा अभिलक्षित जो पदार्थ हैं ब्रह्म अभिन्न निमित्त उपादान कारण उसे अन्य श्रुतियां भी बता रही है तैतरीय श्रुति ने उसे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इन शब्दों से अबाधित अपरिचिन्न चेतन के रूप में बताया और विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इस बृदारण्य श्रुति ने उसे बताया कि विशुद्ध ज्ञान तथा निरति से आनंद स्वरूप है तत्वमसी वाक्यार्गत तत्पदार्थ और ये जो श्रुतियाँ हैं अदृष्ट दृष्टि अविज्ञातम विज्ञात्री ये बता रही हैं एक प्रकार से वह दृष्टा है दृश्यकोटि में नहीं आता द्रिकेव न तो दृश्य और अजम अजरम अमरम इत्यादि श्रुति बता रही हैं कि तत्वमसी वाक्यार्गत तत्पदार्थ जन्मादि भावविकारों से रहित तो निर्विकार हैं अस्थुलम, अनु इत्यादि श्रुति बता रही हैं कि उसमें उपाधिगत स्थूलत्वादी विशेषताएं भी आरोपित है वास्तविक नहीं है उपाधिगत स्थूलत्वादी विशेषताओं से भी रहित है ऐसा श्रुतियां जिसे बता रही है वह ब्रह्म तत्वमशी वाक्यांतर्गत तत्पद के द्वारा अभिलक्षित होता है और उस तत्पद के द्वारा अभिलक्षित होने वाले ब्रह्म से अभिन्न तम पदार्थ हैं ऐसा तत्व तो मैं श्री वाक्य कह रहा ये चर्चा हम लोग यहां तक कर चुके हैं अजम अजरम अमरम अस्थूल अनु अदीर्घम इत्यादि शास्त्र प्रसिद्धम आगे हैं तत्र आजादी शब्द इत्यादि वाक्य तो तत्र यानी ये जो श्रुति वचन है तत्वशी वाक्यांतर्गत तत्पद के अर्थ के बोधक जो श्रुति वाक्य यहां पर उदाहरित हैं, बताए गए हैं इनमें से अजम इत्यादि तत्पदार्थ को निर्विकार बता रहे हैं हैं कि तत्र आजादी त्र अजादीशबन्माद भाव विकारा इन वाक्यों में से अजम अजरम अमरम यह वाक्य तत्वशी वाक्यागत तत्पद से अभिलक्षित होने वाले अर्थ को जन्मादि भाव विकारों से रहित निर्विकार बता रहा है ये कह। और अस्थूल अनाव आदिर्घम यह श्रुति वाक्य जो स्थूल यानी उपाधि सूक्ष्म कार्य उपाधि और कारण उपाधि है तदगत विशेषताओं से रहित तत्पदार्थ है यह बता रहा है अस्थूल अननु इत्यादि वाक्य इसे कह रहे हैं कि अस्थूलादिशब स्थौल्यादयो द्रव्य धर्म निवर्तिता पद की अनुवृत्ति लियाना पूर्व वाक्य से यहां पर भी निवर्ति अस, अस्थूलादि शब्दों से तद्पद के द्वारा अभिलक्षित अर्थ में यानी ब्रह्म में उपाधिगत उपाधि है द्रव्य रूप और द्रव्यात्मक उपाधिगत स्थूलत्वादी धर्मों का व्यावर्तन किया जा रहा है तो धर्मा निवर्तिता और अस्थूलादिशब्दैश्च स्थौल्याद्रव्यधर्मा निवर्तिराग विज्ञादीश चैतन्य प्रकाशात्मक उत्तान आनंदम ब्रह्म इत्यादि इत्यादिश्रुतिया बता रही है अदृष्टि दृष्टि अविज्ञात विज्ञात्री विज्ञानम आनंदम ब्रह्मा यह सब वाक्य क्या बता रहे हैं कि वह निर्विकार असंग ज्ञान स्वरूप है आनंद स्वरूप है निरति से आनंद स्वरूप है इस अभिप्राय से कहा कि विज्ञानादि शब्द चैतन्य प्रकाशात्मकत्व उक्तम वो चिदानंद स्वरूप है ये विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इत्यादि शब्द बता रहे हैंष ये, ये हैं तत्त्वमशी वाक्यागत तत्पद के द्वारा अभिलक्षित अर्थ और उस अर्थात्मक ही तुम पदार्थ हैं तत्वसी वाक्य बता रहा है ये आगे कहते हैं कि ऐसा व्यावृत्तसर्व संसारधर्मको अन्भवात्मको ब्रह्मस तत्पदार्थो वेदांत अभियुक्तानाम प्रसिद्ध वेदांत अभियुक्त कहा जाता है वेदांत अर्थ के विषय में वेदांत अर्थ के विषय में जो संशय रहित हैं, वेदांत अभिज्ञ हैं, वेदांत के मर्म को जानने वाले हैं वेदांत है, है उपनिषद हैं और उपनिषद का मर्म है उपनिषदों का तात्पर्य विषय और उसको अच्छी तरह से जो जानते हैं उन्हें कहा जाता है वेदांत अभिज्ञ और ये जो वेदांत अभिज्ञ लोग हैं उनको तत्वसी वाक्यांतर्गत तत्पदार्थ इसी रूप में सुनिश्चित है प्रसिद्ध का है तत्पदार्थ के विषय में तो संशय विपर्य जिनको वेदांत अर्थ का अभिज्ञान नहीं है उनको होता है वे फिर तत्पदार्थ जो परमेश्वर हैं, उन्हें कोई मूर्ति रूप ही मानता है कोई साकेत निवासी ही मानता है कोई गोलोक निवासी ही मानता है कोई कैलाश निवासी ही मानता है कोई वैकुंठवासी ही मानता है ऐसे वो तत्पदार्थ के विषय में संशय विपर्य बहुत से वेदांत अनभिज्ञ लोगों की बुद्धि में हैं। है विने उन्हें तत्वमसी वाक्यांतर्गत तत्पदार्थ का वेदांत सम्मत अभिज्ञान नहीं है यह माना जाएगा और वेदांत सम्मत अभिज्ञान तत्पदार्थ का माना जाएगा कि तत्पदार्थ निर्विकार आनंद रूप है चिदानंद है उसमें जन्मादि भाव विकार भी नहीं है स्थूलत्वादि द्रव्य धर्म भी नहीं है उपाधि धर्म भी नहीं है अभी तो निर्विकार चिदानंद ही तत्पदार्थ है ये निश्चित परमात्मा के विषय में जिनका है वे हैं वेदांत अभियुक्त और उनको कहा जाता वेदांत अभियुक्ता नाम प्रसिद्ध यानी निश्चिता तत्पदार्थ ऐसा निश्चित है। तो व्यावृत्त सर्व संसार हैवृत अनुभवात्मक ब्रह्म तत्पदार्थ ये तत्वशी वाक्यागत तत्पदार्थ समस्त संसार धर्मों से रहित अनुभवात्मक यानी सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म में बताया गया जो अबाधित अपरिचिन्न ज्ञान उसे अनुभव शब्द से लेना वो साक्षात अपरोक्ष रूप है स्वयं प्रकाश होने से साक्षात अपरोक्ष है और उस अनुभवात्मक ही तत्पदार्थ है ज्ञान स्वरूप है ये वेदांत अभियुक्तों को निश्चित है और पदार्थ के विषय में भी उनका ये निश्चय है कि तथा पदार्थोपि प्रत्येक आत्मा श्रोता देहादारमतया संभाव्यम चैतन्यपर्यत अवधारित निश्चि किन को निश्चित है तो वेदांत अभियुक्त नाम ये पूर्व वाक्य से वेदांत अभियुक्तान यहां पर भी लिया और वो कर्तरी षष्टि है कर्त अर्थ में सृष्टि हुई है एक पाननीय सूत्र है कर्तरी कर्मणु कृति कृदंत शब्द के योग में अनुक्त कर्ता तथा कर्म के वाचक प्रातिपदिक से ष्टी विभक्ति होती है तो ये जो अनवधारित क्रिदंत शब्द है ना, अक्त प्रत्यय कृत है इसलिए उसे कहा जाएगा अवधारित शब्द को क्रिदंत और नित समास हुआ है न अवधारित अनवधारित अवधारित है अनवधारित नहीं अवधारित ये पर्यंतत्व अवधारित पूर्वक, ध्री धातु है निजंतारी तो बन जाता है अवधारी अर्क प्रत्यय होता है और ईट होता है नेरनीटी से नीच का लोप होने के बाद अवधारित बन जाता है अवधारित का अर्थ होता है निश्चित तो कर्म अर्थ में वो प्रत्यय कृत प्रत्यय। प्रत्य। इसलिए कृदंत शब्द के योग में अनुक्त कर्ता का वाचक शब्द होगा वेदांत अभियुक्त ये कर्ता का वाचक वेदांत अभियुक्त कहते हैं वेदांत शास्त्र के मर्म को जानने वाले जो है उन्हें वेदांतार्थ की ज्ञातामन प्राणी मनुष्य और उनके द्वारा अवधारित निश्चित होनी चाहिए थी तृतीया कर्तिकर्णयो तृतीय सूत्र से लेकिन उसका अपवाद है कर्तिकर्मणो कृति सूत्र क्रिदंत के योग में अनुक्त कर्ता में षष्टि विभोक् इसलिए अभियुक्ता नाम अवधारित अर्थ है वेदांत अभियुक्त ही अवधारित यह अर्थ निकलेगा वेदांत के अभिज्ञ लोगों के द्वारा यह निश्चित है अर्थ चैतन्य पर्यंत याने तो अवधारितनेत्यगात्मतया संभाव्य मानस चैतन्य मनश्चैतन्य अवधारिता पदार्थ वह देहात आरभ्या अन्नमय से प्रारंभ करके तैत्रीय उपनिषद की ब्रह्मानंद वल्ली में अन्नमय पुरुष बताया उससे पुरुष प्राणमय को बता उससे आभ्यंतर पुरुष मनोमय उससे आभ्यंतर पुरुष विज्ञानमय उससे भी आनंदमय के भी आभ्यंतर हैं ब्रह्मपुच्छम, प्रतिष्ठा तो तैतरीय उपनिषद की ब्रह्मानंद वल्ली रूप वेदांत का अभिज्ञान जिसे हैं, वह तुम पदार्थ का निर्धारण किस रूप में करेगा शरीर के रूप में शरीर से लेकर के आनंदमय कोष पर्यंत तो निर्धारण होगा जो वेदांत अनभिज्ञ हैं अभियुक्त नहीं है अनभियुक्त हैं उन्हें तो अन्नमय कोष से लेकर के आनंदमय कोष पर्यंत कोई न कोई त्व पदार्थ के रूप में प्रतीत होगा पांच कोश में से कोई ना कोई कोष और वल्ली रूप जो वेदांत है उसका ठीक ठीक अभिज्ञान जिसको है वह इन पांचों कोषों से भी अभ्यंतर जो ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा से कहा गया चेतन है वही तोम पदार्थ है इन सबका साक्षी ये निश्चित करेगा इसलिए वेदांत अभियुक्तानाम नाम अवधारित ये कहता है कि तथा तुम पदार्थोपी प्रत्यगात्मा वो है श्रोता सामने जो तत्मसी वाक्य का उपदेश सुन रहा है उसे श्रोता कह रहा है और वो श्रोता अपने आप को तुम पदार्थ के रूप में मानेगा लेकिन उस समय तत्वमशी कहेगा तो त्वम पद के लक्षार्थ तक पहुंचेगा और त्वम पद के लक्षार्थ तक पहुंचेगा तो त्वम पद का लक्षार्थ के रूप में निर्धारण होगा ब्रह्म प्रतिष्ठा का तो तत्वमसी वाक्य ये बताएगा कि ब्रह्म और त्व पदार्थ अलग अलग नहीं एक है तथा तम पदार्थोपी प्रत्यगात्मा श्रोता देहात आरभ्य प्रत्यगात्मत संभाव्यम चैतन्य पर्यंतत्वेन अवधारितः ये हुआ आगे हैं तो ऐसा जिनको तत्पदार्थ और तव पदार्थ जो दुर्बोध है उसका ठीक से ज्ञान है पूर्व जन्म के पूर्व अनेकों जन्मों के अभ्यास अभ्यासवशात तत्पदार्थ के विषय में तुम पदार्थ के विषय में संशय विपर्य बुद्धि में नहीं रहा पूर्व अनेकों जन्मों के अभ्यास से वो निवृत्त हो गया जिनका और जिनके बुद्धि में यह तत्वमशी वाक्यार्गत तत्पद लक्ष्यार्थ तोमपद लक्ष्यार्थ सुनिश्चित है उन्हें तो तत्वमशी वाक्य सुनते ही अहम ब्रह्मास्मि यह बोध हो जाएगा उनके लिए आवश्यक नहीं है श्रवनादि की आवृत्ति श्रवनादि की आवृत्ति की जरूरत नहीं है लेकिन जिनको ये वेदांत तत्वसी वाक्यागत तत्पदार्थ का जो स्वरूप बता रहा है तुम पदार्थ का जो स्वरूप बता रहा है इसका अवधारण नहीं है ठीक निश्चय नहीं है संशय विपर्य है उन्हें तो तत्पदार्थ तुम पदार्थ का जो संशय विपर्य है उसका निवर्तक अभ्यास आवश्यक होगा श्रवणादि की आवृत्ति तत्पदार्थ विषयक तम पदार्थ विषयक संशय विपर्य का निवर्तक है आवृत्ति वो जरूरी होगी इसे आगे कह रहा है तमाम ये, ये तो पदार्थो अज्ञान संशय प्रतिबद्ध तत्वसीक्यम स्वाथे प्रमा नोत्दय शानपूर्वक पदार्थ वाक्याव्य पदार्थविवेक प्रयोजन शास्त्री तो तत्र ये, शाम ये तो पदार्थो अज्ञान संशय विपर्य प्रतिबद्धौ तो कहते हैं यानी मंद मंदप्रज्ञा दो बताए थे ना मंद मंदप्रज्ञ और तीव्र प्रज्ञ तीव्र प्रज्ञ हैं संशय विपर्य जिनके बुद्धि में नहीं है तत्पदार्थ के विषय में त्व पदार्थ के विषय में, में। वेदांत सम्मत तत्पदार्थ त्व पदार्थ का बोध जिन्हें ठीक ठीक है वे हैं तीव्र प्रज्ञ और मंद प्रज्ञ हैं जिनको वेदांत सम्मत तत्व पदार्थ का निश्चय नहीं है वे उनके लिए कहा जा रहा है एशाम शब्द से कि ये तो पदार्थ ये तो पदार्थ तो यानी ये दोनों पदार्थ तत्वसी वाक्यांतर्गत तत्पदार्थ और तुम पदार्थ ये दोनों अज्ञान संशय विपर्य प्रतिबद्ध अज्ञान से समुत्थित संशय और विपर्य से प्रतिबद्ध हैं यानी तत्पदार्थ विषयक तम पदार्थ विषयक संशय विपर्य बुद्धि में विद्यमान हैं जिनके उनके लिए पदार्थ माने जाएंगे संशय विपर्य प्रतिबद्ध वेदांत सम्मत इनके स्वरूप का निश्चय नहीं हो पाएगा उन लोगों को जिनके बुद्धि में इन पदार्थों के विषय में संशय विपर्य है उन्हें वेदांत सम्मत तत्पदार्थ त्वम पदार्थ अनवधारित ही रहेंगे अवधारित नहीं होंगे और ऐसा अवधारण जिनको नहीं है तत्त्वम पदार्थ का उन्हें तत्वमसी तो वाक्य सुनकर के भी उनके द्वारा श्रुत तत्वसी वाक्य अहम ब्रह्मास्मि ऐसे प्रमा का उत्पादक नहीं बनेगा ते कहते हैं कि तेषा तत्वमसीतद्वाक्यम स्वार्थे प्रमा नोत्पादय शक्नोति, न कान्वय शक्नोती के साथ करना कि तत्वमसी तत्वमसीक्यम प्रमा उत्पादय न शक्नोति। तो तत्वमसी यह वाक्य उन्हें प्रमा का उत्पादक नहीं बनेगा उनके चित्त में प्रमा का उत्पादक नहीं बनेगा किस विषयक प्रमा का तो प्रमा का विषय बताया स्वार्थे शब्द से लेना तत्वमसी वाक्य को और स्वस्य अर्थ स्वार्थ ष्टी तत्पुरुष समास है तो स्वार्थ हुआ तत्वमसी वाक्यर्थ तो तत्वमसी वाक्यर्थ है तत्त्वम पदार्थ का अभेद, पदार्थ की ब्रह्म रूपता तो तम पदार्थ में तत्पदार्थ रूपता विषयक प्रमा का उत्पादक तत्वमसी यह वाक्य नहीं बन पाएगा उन लोगों के चित्त में जिनके चित्त में तत्वमसी वाक्यांतर्गत तत्पदार्थ विषय सन से विपर्य हैं त्व पदार्थ विषयक भी संस विपर्य है। ही हैं जिनको तत्पदार्थ का तुम पदार्थ का निर्धारण नहीं है उन्हें अहम ब्रह्मास्मि ऐसी प्रमा उत्पन्न नहीं होगी तत्वमसी वाक्य सुनने पर भी ये कहा गया कि उत्पादितुम न शक्नौती ऐसा क्यों हुआ जो तीव्र प्रज्ञा हैं तत्वम पदार्थ के विषय में संशय विपर्य रहित बुद्धि वाले जो हैं उन्हें एक बार सुनकर के ही तत्वमसी वाक्य अहम ब्रह्मास्मि परमा का उत्पादक बन रहा है और जिनके बुद्धि में इन पदार्थ के विषय में संशय भी पर हैं उन्हें यह तत्वशी वाक्य सुनकर के भी अहम ब्रह्मास्मि प्रमा नहीं हो रही है उनके लिए प्रमा का उत्पादक नहीं बन पा रहा है ऐसा क्यों तो कहते इसलिए कि तत्वसी वाक्या तत्वमसी वाक्यार्थ ज्ञान में निमित्तभूत जो तत्वमसी वाक्यांतर्गत पदार्थ का अवधारण रूप ज्ञान है वो कारण है वो नहीं है तो कारण न हो तो कार्य कैसे होगा वाक्यार्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानम कारणम कहा जाता है तो इन लोगों को तो अभी तत्वमसी वाक्यार्थ ज्ञान का कारणभूत तत्वमसी वाक्यांतर्गत तत्पदार्थ का सम्यक ज्ञान नहीं है तो पदार्थ का भी सम्यक ज्ञान नहीं है तो पदार्थ ज्ञान रूप कारण के न होने से वाक्यार्थ ज्ञान रूप कार्य उनके चित्त में नहीं दिखेगा नहीं होता वही तो कह रहा है भास्कर भगवान या तो महावाक्य से अश्रुत महावाक्य से मनन बिना श्रवण तो महावाक्य तो सुनेंगे तब न होगा हाँ? हाँ? हाँ? वो पदार्थ का निश्चय वो अंगों का श्रवण है तुम पदार्थ को बताने वाले जो अवान्तर वाक्य तत्पदार्थ को बताने वाले जो अवान्तर वाक्य उनका विचार उसको अंग श्रवण कहा जाता है तत्वमसी वाक्य का विचार वो अंगी श्रवण है हाँ तो ठीक है हाँ? तो वो ये कहते हैं कि जिनको ये पहले वाले जो उत्तम अधिकारी हैं जिनको जिनको जिनको पूर्व जन्म में अभ्यासित उन्होंने अवंतर जो पद हैं वाक्य हैं तत्पदार्थ को बताने वाले तम पदार्थ को बताने वाले उनका विचार पूर्व जन्म में ही कर लिया है और इस जन्म में उनको जन्मत ही तत्पदार्थ त्व पदार्थ का अवधारण वेदांत सम्मत हैं जो पूर्व में यहाँ पर बताए हैं उन लोगों के लिए हाँ हैं हाँ? हाँ? हाँ तो ठीक है इसलिए उन यहाँ भी दो लोग बताए हैं ना दो लोग मंद प्रज्ञ उनके लिए अंगी श्रवण अंग श्रवण दोनों भी चाहिए और जो तीव्र प्रज्ञ हैं उनके लिए अंगी श्रवण से ही ज्ञान होगा ये अधिकारी भेद करने पड़ेंगे दो वो उनके मत में भी संक्षिप्त शारीरक तो ब्रह्मसूत्र का ही संक्षिप्त अर्थ है ना इसलिए ब्रह्म सूत्र से भिन्न वो बताएंगे नहीं तो ब्रह्मसूत्र में भाष्कर भगवान ये बता रहे हैं दो अधिकारी हैं उनमें से जो तत्पदार्थ तव पदार्थ के विषय में संशय विपर्य रहित हैं उन्हें तत्वसी वाक्य का श्रवण ये अंगी श्रवण हुआ मात्र से ही ज्ञान होता है पहले बताया ही है तो जिन लोगों के दृष्टि में अंगी श्रवण मात्र से ज्ञान होता है तो वो जिनको ज्ञान होता है वे ये तीव्र प्रज्ञ जो अधिकारी हैं उनको कह रहे हैं सर्वज्ञात मुनि और सर्वज्ञात मुनि जब संक्षिप्त शारीरक में इस अधिकरण का अर्थ करेंगे आवृत्ति असकृत उपदेशा तो वहाँ उन्होंने यही बताया कि मंद अधिकारी जो है उन्हें पदार्थ अवधारण करने के लिए आवृत्ति की ज़रूरत है अंग श्रवण की ज़रूरत है इस अधिकरण के विषय में जो संक्षिप्त शारीरक का अंश है वो देखेंगे तो उसमें वो दो अधिकारी अलग अलग सामने हैं, रहेंगे उनके जहाँ यहाँ भाष्यकार भी बता रहे हैं सब लोगों के लिए अंग श्रवण की आवश्यकता और केवल महावाक्य श्रवण मात्र से ही अंगी श्रवण मात्र से ही बोध ऐसा वो अधिकारी मात्र के लिए नहीं कह सकते संक्षेप शारीरक कार्य ऐसा नहीं कह सकते इसलिए वहाँ भी दो ये मानने पड़ेंगे जो यहाँ भाष्यकार भगवान ने भी किए हैं तो पदार्थ ज्ञान ज्ञानपूर्वकवात् वाक्यार्थ ज्ञानस्य तो उन लोगों को जिनको तत्व पदार्थ का अवधारण ठीक से नहीं है उन्हें तत्त्वमशी वाक्य अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक परमा का उत्पादक नहीं बन रहा है श्रुत होने पर भी इन्हें अंगी श्रवण करेगा मंद मंदप्रज्ञ व्यक्ति तो भी उसे तत्वशी वाक्यर्थ ज्ञान नहीं होगा ये कहा जा रहा है जो मंद प्रज्ञ हैं वह अंगी श्रवण कर भी लेगा महावाक्य का श्रवण लेकिन उसके द्वारा श्रुत जो महावाक्य हैं वह स्वार्थ विषयक यानी जीव ब्रह्म एकत्व विषयक तो मा का उत्पादक नहीं बनेगा ऐसा क्यों तो कहते इसलिए कि पदार्थ ज्ञान ज्ञानपूर्वकवात्म वाक्यार्थस ज्ञान ज्ञानस्य ऐसा लगाना ओ, वाक्यार्थ ज्ञान से खाली वाक्यर्थ से नहीं वाक्यार्थ पदार्थ ज्ञान पूर्वक होता है ऐसा नहीं वाक्यार्थ ज्ञान तो इसलिए पदार्थ ज्ञान पूर्वक वाक्यर्थ से यानी वाक्यार्थ ज्ञान से ज्ञानस्य है यह ज्ञानस्य छूटा है ज्ञानस्य नहीं है इसमें भाषा में ज्ञानस्य है नब तो ठीक तो है इसमें खाली वाक्यार्थ लिखा है तो जा तो वाक्यार्थ ज्ञानस से होना चाहिए ऐसा तो पदार्थ ज्ञान ज्ञानपूर्वक वाक्यार्थ ज्ञान होता है का मतलब वाक्यार्थ ज्ञान में पदार्थ ज्ञान कारण बनता है तो अभी तत्वमसी वाक्यस्थ तत्पदार्थ तव पदार्थ का उदाहरण ही नहीं है जिनके बुद्धि में संसेवी पर्याय हैं इन पदार्थ के विषय में तो उन्हें इन दो पदार्थों का अभेद रूप तत्वसी वाक्या कैसे होगा नहीं हो पाएगा ये यहाँ पर कहा तो इत्यतः तान प्रति तेष्टव्य पदार्थ विवेक प्रयोजन शास्त्रस इसलिए क्या होगा नित्यतः तो है न इस कारण से तान प्रति यानी जो प्रतिबद्ध चित्त वाले हैं जिनके चित्त में पदार्थ अवधारण का प्रतिबंधक पदार्थ विषयक संशय विपरीय विद्यमान है उन्हें तान शब्द से लेना जिनको अभी पदार्थ का उदाहरण नहीं है उन्हें येष्टव्य यानी अपेक्षित है, ऐष्टव्य का अर्थ है इस इसमें धातु से एष्टव्य बना बन रहा है ऐष्टव्य का अर्थ निकलेगा अपेक्षित आवश्यक है।, है क्या वो अभ्यास शास्त्रयुक्त अभ्यास शास्त्रयुक्ति अभ्यास यानि श्रवण मनन का अभ्यास आवृत्ति शास्त्रयुक्ति अभ्यास शब्द का अर्थ है श्रवण मनन की आवृत्ति आवश्यक है उन लोगों को तो श्रवण मनन की आवृत्ति से होगा क्या तो कहते हैं पदार्थ विवेक प्रयोजना, पदार्थ का विवेक होगा पदार्थ विवेक प्रयोजना का अर्थ है पदार्थ का निर्धारण होगा ठीक ठीक पदार्थ ज्ञान होगा इसलिए पदार्थ ज्ञान के लिए आवश्यक है ये श्रवण मनन की आवृत्ति ये कहते हैं यद्यपि यद्यपिच इत्यादि का अवतरण है टीका में आगे आ, इस पर हम लोग विचार करेंगे कल यहाँ तक एक ये, ये हुआ वेदांत के अनुसार तत्वमसी वाक्यांतरगतो तत्पदार्थ तव पदार्थ का ठीक ठीक अवधारण जिनको है उन्हें श्रवण मनन की आवृत्ति की आवश्यकता नहीं है उन्हें तत्वमसी महावाक्य श्रवण मात्र से अहम ब्रह्माष्मी बोध होगा इस जन्म में आवृत्ति की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले कर चुके हैं एक और जिन जो पहले नहीं कर चुके हैं इसलिए तत् और कैसे निश्चित होगा श्रवणादि की आवृत्ति पहले हुई है कि नहीं हुई है यदि तत्पदार्थ तुम पदार्थ वेदांत जैसा बताता है ऐसा ही बुद्धि में निश्चित है तो समझना चाहिए पहले जन्मों में श्रवणादि की आवृत्ति हो गई है इस जन्म में आवश्यक नहीं है और तत्त्वम पदार्थ का ठीक ठीक अवधारण नहीं है वेदांत तत्त्वम पदार्थ का जो स्वरूप बता रहा है उसके विषय में संशय विपर्यग्रस्त बुद्धि है तो समझना चाहिए पहले श्रवणादि का आवर्तन नहीं हुआ उसका निर्धारण करने के लिए श्रवणादि का आवर्तन आवश्यक है पदार्थ शोधन हो जाता है श्रवणादि की आवृत्ति से और पदार्थ शोधन हो जाए तो वाक्यार्थ ज्ञान फिर एक बार श्रवण मात्र से हो जाता है ओम पूर्ण मदह पूर्ण पूर्णात्